ब्राह्मण को वृत्त के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से चित हो जाता है संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो वृत्त के संकोच से प्राप्त होती है अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं है। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए। मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अपनी स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है। अर्थात् अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिए जितना अत्याव वह प्राणियों को उद्द्विग्न करता है वह चोरों के ही समान होता है गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा करने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है किंतु उस दान से वह अपनी तृप्ति ना करे इस प्रकार सन्यत आत्मा वाला देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्त आत्मा गृहस्थ परम पद को प्राप्त करता है अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्पश्च ज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए हे यह मैंने आप लोगों को गृहस्थों और अन्य दिजों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार ग्रहस्त धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वह व्यक्ति समस्त पुराणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इत्स्री कुर्म पुराणे खटस सत्ताईसवां अध्याय वानप्रस्थ आस्त्रम तथा वानप्रस्थ धर्म का वर्णन वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निरूपण व्यास जी ने कहा इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर तृतीय भाग में अग्नि तथा भार्या सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा पुत्र के भी पुत्र को देखकर और शरीर के जर्जर हो जाने पर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में रख दे तथा चला जाए प्रसस्त उत्तरायण में सुखल पक्ष के पूर्वाण में वन में जाकर नियम ग्रहण कर समाहित होकर तप करना चाहिए नित्य पवित्र फल मूलों को आहार के लिए स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार संयत आहार वाला होकर उसी फल मूल आदि से पितरों तथा देवताओं का पूजन संतर्पण करना चाहिए स्नान करके नित्य अतिथियों पूर्वक आठ ग्रास भोजन करें नित्य जटा धारण रखें नख तथा रूम ना कटवाएँ, सर्वदा स्वाध्याय करें और अन्य विषयों से वाणी को रोकें, अग्निहोत्र करें और वन में सयंग उत्पन्न होने वाले मुनियों के विविध प्रकार के पवित्र अन्नो एवं शाक मूल आत्मा फलों से पंच महायज्ञों को संपन्न करें, नित्य चीर रूपी अचला कोपीन मात्र वस्त्रधारण करें। तीनों संध्याओं में पवित्रता पूर्वक स्नान करें, सभी प्राणियों पर दया रखें और दान ग्रहण न करें। वानप्रस्थी, विज्ञपो नियम से दर्श, पौण मास याग, नक्षत्र याग, आग्रयण, नवसस्तेष्टि और चतुर मास याग करना चाहिए तथा क्रमशः उत्तरायन एवं दक्षिणायन याग करना चाहिए। वसंत तथा शरत काल में उत्पन्न स्वयं लाए हुए पवित्र मुन्यन्यों से पृथक-पृथक पुरोदास एवं चरु बनाकर देवताओं तथा पितरों को अति पवित्र वन्य हवि प्रदान करना चाहिए तदंतर अवशिष्ट उस हवि को लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना चाहिए मधु मांस भूमि में उत्पन्न कवक कुकुरमुत्ता भूत्रिड, शाक विशेष, सिग्रुक सहिजन तथा स्नेशमा तक लिशोरा के फलों का ध्यान करना चाहिए। हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न और दूसरों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। कष्ट में होते हुए भी ग्राम में उत्पन्न खुश्पों फलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वदा स्रावणी विधि के अनुसार अग्नि की परिचर्या करें किसी भी प्राणी से द्रोह न करें दुःबंधों से परे और भयहीत रहे, रात में कुछ भी भोजन न करें रात्रि में केवल ध्यान प्रायः रहे, नित्य इंद्रिय जई क्रोध जई तत्त्व ज्ञान का चिन्तक तथा ब्रह्मचर्य परायण रहे पत्नी का भी आश्रय जो द्विज वन में जाकर कामवश पत्नी के साथ मैथुन करता है तो वह व्रत वानतस्त से चुत हो जाता है और प्रायश्चित का भागी होता है अथवा वानप्रस्थ आश्रम में जो संतान उत्पन्न होती है वह द्विजातियों के द्वारा स्पर्श के योग्य नहीं होती उसका वेद में अधिकार नहीं होता और उसके वंश में भी यही रहती है वानप्रस्थी को नित्य पर शयन करना चाहिए गायत्री के जप में तत रहना चाहिए सभी प्राणियों को शरण देने वाला होना चाहिए और दानशील होना चाहिए परिवाद पर निंदा असत्य भाषण निद्रा तथा आलस्य का परित्याग करना चाहिए एकाग्नि और घर से रहित होना चाहिए प्रोक्षित की गई भूमि पर रहना चाहिए वन में मृगों के साथ विचरण करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए अर्थात असंग वन में ही रहें शिला या बालू के ऊपर शयन करना चाहिए तथा सदा रहना चाहिए शीघ्र समाप्त होने योग्य फल मूल का संग्रह करने वाला होना चाहिए अथवा एक महीने तक 6 महीने तक या एक वर्ष तक उपयोग किए जाने वाले फल मूल का संग्रह करने वाला होना चाहिए पूर्व संचित पदार्थों जीर्ण वस्त्रों तथा शाक फल मूल आदि का अश्विन में कर देना चाहिए को ही उखल या मूल समझना चाहिए कापोति वृत्ति कबूतर की तरह दाना चुक्कर खाने वाली वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए अथवा पत्थर पर ही कूटकर अन्न का भक्षण करने वाला होना चाहिए या समय अनुसार पके हुए फल मूल का भक्षण करने वाला होना चाहिए यथा शक्त दिन में अन्न फल मूल लाकर रात्रि थ चतुर्थ या अस्टम भोजन करने वाला होना चाहिए अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंदरायर विधि से रहे या प्रत्येक पक्ष में एक बार खुबाली गए यवागूल का भक्षण करें अथवा सर्वदा बैखानस वानपस तवरतक का पालन करते हुए केवल स्वाभाविक रीति से अपने आप वृक्ष से गिरे हुए पुष्प मूल एवं फलों से निर्वाह करता रहे भूमि पर लेटना और रहना चाहिए दिन में पंजों के बल उठना बैठना या चलना चाहिए धैर्य कभी भी न छोड़ें कृष्ण ऋतु में पंचाग्नि तप तप विशेष का सेवन करें वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे रहे और हेमंत में गीले वस्त्र धारण करें इस प्रकार क्रमशः तपस्या को बढ़ाता रहे आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों और देवताओं का तर्पण एवं पूजन करे उस समय एक पैर से खड़ा रहे अथवा सूर्य किरणों का पान करे पंचाख का सेवन करे अथवा धुएं का पान करे या उष्मा का पान करे अथवा सोम पान करे शुक्ल पक्ष में दुग्ध पान करे और कृष्ण पक्ष में गोमय का सेवन करे अथवा रहे सदाा योग का अभ्यास करता रहे रुद्रा का अध्ययन करता रहे अफर वसीरस के अध्ययन और के अभ्यास में रहे आल से रहित होकर निरंतर यमों और नियमों का पालन करें कृष्णमृिक चर्म उत्तरी और शुक्ल यगग धारण करें अग्नियों को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर ध्यान परायण रहे अग्मी गृहयाग्मी और गृह का परित्याक करें और मुनिद्रत द्वारा मुक्ष की प्राप्ति का प्रयत्ने करता रहे जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही विक्षा मांगे आथमा अन्य गृहस्तों तथा वनवासी विजों से वििक्षा लेनी चाहिए अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लाकर मात्र आठ ग्रास भोजन करना चाहिए पत्तों के धोने हाथ अथवा कसोरे मिट्टी के पात्र इत्यादि के टुकड़े में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि विविध उपनिषदों का निरंतर करना चाहिए इसी प्रकार विशिष्ट विद्याओं गायत्री तथा रुद्राध्याय की आغتति करनी चाहिए अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित रहते हुए महाप्रस्थान मृत्युपथ के उद्देश्य से अन्शन करे या अग्नि में प्रवेश करे जो तपस्वी अमंगल समूह का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी इस वानप्रस्थ आश्रम का भली भांति आश्रय करता है वह उस परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है जिसमें इस जगत की स्थिति है इति श्री कुर्मपुराणे खड्सा हसायम संहितायाम उपर्विभागे सत्वविंशो अध्यायः